अध्याय बाईस श्रीमती शैलबाला चौधरी बसीरहाट कलकत्ता श्रावण की दूसरी तिथि जुलाई 1904, रविवार का दिन सुबह घोड़ा गाड़ी से पूजनिया गौरी मां उनकी दुर्गा और मैं बाग बाजार में परम आराध्य श्री मां से मिलने उनके किराए के मकान पर गए मां के श्रीचरणों के दर्शन का यह मेरा प्रथम सौभाग्य था गाड़ी में आते समय जिससे मेरा कल्याण हो वह करने के लिए मैंने गौरी मां से रोकर कातर भाव से प्रार्थना की थी श्री मां के घर पहुंचने पर गौरी मां सबसे पहले दूसरी मंजिल पर गई हम लोग उनके बाद गए ऊपर जाकर देखा कि गौरी मां धीरे धीरे मां से कुछ कह रही हैं उनके बीच क्या बातचीत हुई नहीं मालूम पर श्री मां ने गौरी मां से कहा तुम उस दिन सुरेन की बहू को ले आई थी और आज इस बहू को लाई हो तुम्हारा तो बस यही काम है यह सुनकर गौरी मां ने जोर देकर कहा दीक्षा दोगी क्यों नहीं आई किस लिए हो यह सुनकर मां ने धीरे धीरे कहा तो आओ बेटी अभी समय अच्छा है बाद में दुर्गा को लेकर मां पूजा के कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दी गौरी मां और मैं बरामदे में खड़े रहे दुर्गा की दीक्षा हो गई थोड़ी देर बाद वह बाहर आई इस बार मैं पूजा के कमरे में गई मां भीतर ही थी मेरे अंदर जाने पर दरवाजा बंद कर दिया गया गौरी मां और दुर्गा बाहर बरामदे में रही मां ने मुझे पूजा के आसन पर बिठाया और मुझसे ठाकुर की पूजा कराई दीक्षा देने के पहले उन्होंने पूछा तुम लोगों के कुलगुरु हैं मैंने कहा है मां ने कहा फिर से उनसे दीक्षा तो नहीं लोगी मैंने कहा नहीं बाद में कमरे के अंदर से ही गौरी मां से उन्होंने पूछा गौरदासी किस देवता का मंत्र दूं गौरी मां के परामर्श से मेरी दीक्षा हुई मैं पहले से ही जप करती थी मां ने मुझे जप करने को कहा पर उस समय मेरे शरीर और मन की अवस्था ऐसी हो गई कि मैं जप ना कर सकी मां ने स्वयं मेरा हाथ पकड़कर जप करवाया तत्पश्चात पूजा के कमरे का दरवाजा खोला गया गौरी मां अंदर आई और मुझसे मां के चरणों में फूल चढ़ाने को बोली मैंने वैसा ही किया हम लोग जब मां के घर पहुंचे उस समय मां गंगा स्नान के लिए जाने की तैयारी कर रही थी हम लोगों के आने से फिर उनका गंगा स्नान को जाना नहीं हुआ हम लोगों ने वही प्रसाद पाया और सारे दिन वही रहे मां उस दिन एक चाबी खोज रही थी चौकी के पास एक चाबी देखकर मैंने मां से कहा यहां एक चाबी है मां वही चाबी खोज रही थी यह मैं नहीं समझ पाई थी उनके हाथ में चाबी देने का मुझमें साहस नहीं हुआ मां ने चाबी हाथ में लेकर मुझसे कहा अखंड सौभाग्यवती हो बेटी मां को छोड़कर आने की मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी आते समय मां को प्रणाम करके मैंने विदा ली मां ने कहा फिर आना बेटी पत्र लिखना भाद्र महीने में जन्माष्टमी के दिन संजली दीदी और मैं काकुड़ गाछी के योगोद्यान में उत्सव देखने गई वहां जाकर देखा कि मां के शुभागमन के स्वागत में विशेष आयोजन हो रहा है पूजा के कमरे के पास उनके बैठने के लिए एक स्थान अच्छी तरह घेर कर रखा गया है मां आएंगी उनका दर्शन प्राप्त होगा यह सोच सोचकर मन में अत्यंत आनंद होने लगा मां के आने पर शोर गुल मच गया रास्ते में नया कपड़ा बिछाया गया शंख बजने लगे उस कपड़े पर मां चलकर आईं, साथ में लक्ष्मी दीदी भी थीं। मां को देखने के लिए बहुत से लोग उतावले हो गए हम लोग भी उनका दर्शन करने के लिए उस ओर चले देखा मां स्थिर भाव से चली आ रही हैं उनके चेहरे पर घूंघट था घूट के बीच से मां ने मुझे देखकर कहा आई हो बेटी लोगों की भीड़ बहुत हो गई मैं कुछ बोल नहीं पाई केवल सिर हिलाया संजली दीदी पुत्र शोक से बहुत व्यथित थी उन्होंने मुझसे कहा मैंने मां को कभी देखा नहीं तुम मां से कहो कि वे मुझ पर कृपा करें इतने लोगों की भीड़ में मैं मां से बोलने का अवसर नहीं पा रही थी थोड़ी भीड़ हटने पर मैंने मां से कहा मां यह मेरी जेठानी है यह बात सुनते ही मां ने स्नेह से कहा सब जानती हूं बेटी मेरी मां से और कोई बातचीत नहीं हो पाई एक दिन संजली दीदी और मैं मां का दर्शन करने गई मां को प्रणाम कर हम लोग पूजा के कमरे में ठाकुर का दर्शन कर आई मां ने कहा बैठो हम लोग बैठे बहुत कुछ बातचीत के बाद मैंने बातों ही बातों में मां से कहा मां महामाया पिता माता पति पुत्र देकर तुमने अच्छा भुलावा दे रखा है यह सुनते ही मां ने कहा ऐसी बात मत कहो कि मैंने भुलावे में रखा है संसारियों का दुख कष्ट देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है पर क्या करूं बेटी वे लोग इससे छूटना नहीं चाहते और एक दिन मैं संजली दीदी के साथ मां का दर्शन करने गई बहुत सी बातों के बाद संजली दीदी ने मां से पूछा मां ठाकुर कहां है माने कहा बेटी ठाकुर और कहां है वे भक्तों के निकट हैं जहां साधु लोग शौच आदि करते हैं वहां से भी यदि संसारी लोग गुजरे तो वहां की हवा से उनके मन की मलिनता दूर हो जाएगी एक दिन मंजली दीदी न दीदी मानी और मैं मां का दर्शन करने गई संजली दीदी ने मां से मानी और न दीदी की दीक्षा की बात कही इस पर मां चुप रहीं। बाद में संजली दीदी ने फिर दीक्षा की बात उठाई मां ने कहा कुल गुरु तो हैं वहां से लेने से ही होगा यह बात मां ने थोड़ी गंभीरता से कही थोड़ी देर बाद संजली दीदी उस कमरे से चली गई केवल मैं बैठी रही तब मां ने कहा दीक्षा देना क्या साधारण बात है उसके पापों का सारा भार लेना पड़ता है एक दिन मैंने मां से पूछा मां ठाकुर का जब तो आपने मुझे बता दिया है आप का जब कैसे करूंगी यह सुनकर मां ने कहा राधा कहकर कर सकती हो या और कुछ कहकर कर सकती हो जिसमें तुम्हारी सुविधा हो वही करना कुछ नहीं कह सको तो केवल मां कहने से ही होगा एक दिन भोजन के बाद संजली दीदी और मैं मां का दर्शन करने के लिए आई तो देखा सभी कमरों का दरवाजा बंद है सुना मां विश्राम कर रही हैं कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला हम लोग कमरे में जाकर मां को प्रणाम करके बैठी मां ने पूछा कब आई बेटी हम लोगों ने कहा यही कुछ देर पहले ही आना हुआ आप सो रही थी इसीलिए हम लोग बाहर थीं। दूसरी अन्य बातों के बाद मैंने मां से कहा मां लोग तो कितना दर्शन पाते हैं मेरा तो कुछ नहीं हुआ इस पर मां ने कहा वह सब निम्न श्रेणी की बात है यह सुनकर मेरे मन में बहुत आशा जगी मुझे लगा इन सभी दर्शनों की अपेक्षा मेरा और भी अधिक कल्याण होगा मैंने मां से कहा मां मेरा क्या कुछ नहीं होगा मां ने कहा होगा क्यों नहीं बेटी अवश्य होगा एक दिन मैंने मां से ठाकुर की पूजा करने की बात पूछी इस पर मां ने कहा तुम लोग संसारी हो ठाकुर की पूजा कर नहीं पाओगी मां कोई भी बात कहने पर कहती तुम लोग ठाकुर को पुकारो वे सब करेंगे चंदा मामा सबके मामा हैं। एक दिन मेरी मां और मैं मां का दर्शन करने जा रही थी सुधीरा दीदी मां का दर्शन करके लौट रही थीं। रास्ते में उनके साथ हमारी भेंट हुई मां के पास सुधीरा दीदी की चर्चा करने पर मां ने कहा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 लेकिन गाड़ी के कारण आने में देर हुई मां ने कहा ठाकुर दर्शन करने आओगी तो कोचवान को क्यों पैसा खिलाओगी पैदल चलकर आना मेरी मां और मैं एक दिन दोपहर में मां का दर्शन करने गई गुलाब मां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 गोलाप माने ने मां से भी कहा तुम्हारा तो ऐसा स्वभाव हो गया है जो भी मां कहकर आएगा बस पैर बढ़ा दोगी माने कहा क्या करूं गोलाब मां कहकर आने पर मैं रुक नहीं पाती अपनी मां के साथ मैं जब भी श्री श्री मां का दर्शन करने जाती तो मेरी मां को घर का काम निपटाकर जाते जाते रोज ही देर हो जाती श्री श्री मां के घर जाने से पहले ही डर लगता कहीं गुलाब मां सामने न दिख जाएं। देर करके आने से वे नाराज होती एक दिन श्री श्री मां ने उनसे कहा क्या करोगी जी वे लोग सब कुछ निपटा कर ही तो आएंगी मां को प्रणाम कर हम लोग विदा ले रही थी तो मां ने कहा ऐसे ही जाओगी हम लोगों ने कहा घर पर भात बना रखा है आपका दर्शन करके चली जाएंगी श्री मां की इच्छा थी हम लोगों को प्रसाद खिलाने की आखिर में वे बोली अच्छा बेटी फिर आना नहीं तो गोलाब फिर नाराज होगी नारियल के खोल में मां ने हम लोगों को थोड़ा अन्न प्रसाद दिया उसे लेकर हम लोग घर लौटे। श्री श्री मां के श्री चरणों में फूल चढ़ाने की इच्छा लेकर एक दिन मेरी मां और मैं फूल बिल्वपत्र और तुलसी लेकर मां के घर पहुंची गोलाब मां तो हम लोगों को देखते ही क्रोधित हो उठी हम लोग चुपचाप खड़े रहे बाद में मैंने मां से कहा मां आपके चरणों में चढ़ाने के लिए ये फूल लाई हूं मां ने कहा दो मैंने कहा मां पानी कहां पाऊंगी मां बोली यह है ले लो पानी लेकर सामान्य ढंग से मां के चरणों में थोड़ा छिड़ककर फूल बिल्वपत्र इत्यादि चढ़ाने जा रही थी कि मां ने कहा तुलसी बिल्वपत्र मत चढ़ाओ केवल फूल चढ़ाओ केवल फूलों से उनके चरणों की पूजा करके प्रणाम करने के बाद मैंने पूछा मां यह फूल का क्या करूंगी मां ने कहा लेती जाओ किसी भक्त के द्वारा मैंने अपने पहले की हरिनाम की एक माला और एक नई रुद्राक्ष की माला मां के पास भिजवाई थी मां ने नई माला पर अपने हाथ से जप किया था पुरानी माला के संबंध में मां ने कहा वह तो पुरानी माला है लेकिन भक्त के कहने पर मां ने इस पर भी जप कर दिया था बाद में मैं जब मां के पास गई तो पूछा रुद्राक्ष की माला पर क्या मंत्र जप करूंगी मां ने बता दिया मैंने पूछा हरि नाम की माला से भी क्या यही मंत्र जप करूंगी मां ने कहा वह तो हरि नाम की माला है हरि नाम की माला जपने में अधिक समय लगता है मां ने रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र जपने को कहा था हरि नाम की माला से उस मंत्र के जपने से जब जल्दी होगा यह सोचकर मैंने मां से फिर से हरि नाम की माला जपने की बात पूछी मां मेरे अंतर की बात जानकर बोली वैसा ही करो जल्दी होगा मां को लाल किनारे की साड़ी देने के लिए संजली दीदी ने एक रात स्वप्न देखा इसीलिए वे एक लाल किनारे की साड़ी खरीदकर मां के घर गई मैं भी उनके साथ गई संजली दीदी ने मां को प्रणाम कर स्वप्न की बात सुनाई और साड़ी को मां के चरणों में रखा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 मां जल्दी ही उड़ीसा जाएंगी यह जानकर हम लोग उस दिन लौट आई इसके बाद जब वे लौटकर आई तो मैं और संजली दीदी उनका दर्शन करने बाद बाजार गई पूरी की बहुत सी बातें हुईं। बाद में संजली दीदी के यह पूछने पर कि मां ने वह कपड़ा पहना था या नहीं मां ने कहा हां बेटी पहनी थी कुछ दिन पहनने के बाद उसे एक महिला को दे दिया और एक बार संजली दीदी और मैं मां का दर्शन करने गई मां के साथ बहुत तरह की बातें हुई हम लोगों ने मां से कहा मां हम लोगों का क्या होगा मां ने कहा ठाकुर को पुकारो संजली दीदी ने कहा हम लोगों ने तो ठाकुर को देखा नहीं हम लोग तो आपको ही जानती हैं मां ने कहा तुम लोग क्या मुझे डूबकर मर जाने को कह रही हो जैसे एक व्यक्ति जय गुरु कहकर गुरु नाम में विश्वास करके नदी पार कर गया गुरु ने यह देखा देखकर सोचा मेरे नाम में इतनी शक्ति है वे मैं मैं कहकर पानी में उतरे बाद में डूबकर मर गए